खंड दो जीव का क्रम विकास नो दुश्चरिता न शांतो न समाहत न शांत मानसो वापी प्रज्ञा निर्णययान जो पाप कर्मों से विरत नहीं हुआ है जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हुई है जो समाहित चित्त नहीं है जिसका मन अशांत है वह पुरुष इस आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता कठोर निषद धनुर्गृहत्निषद महास्त्र शरम शुपाशानिशित संबंधित आयम्य तद्भावते नेतसा लक्ष्य तदेवाक्षरम सोम्य विद्य हे सोम्य उपनिषद प्रसिद्ध महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा पहनाया हुआ तीक्षण बाण चढ़ा तथा ब्रह्म भाव मग्न चित्त से उसे खींचते हुए उस अक्षर रूप लक्ष्य का वेधन कर मंडक उपनिषद यस्ंदौपृथ चातरक्ष तम मणस प्राण तमेक जानस आत्मा आत्माचो विमच था मृतस्य सेंतु जिसमें दुलोक पृथ्वी अंतरिक्ष तथा सभी प्राणों के सहित बन ओत्प्रोत है उस एकमात्र आत्मा ही को जानो अन्य सभी बातों को छोड़ दो यही अमृत का अमृत प्राप्ति का सेतु है मुंडा अध्याय आठ विभिन्न साधक तथा उनके आदर्श भिन्न भिन्न प्रकार के साधक दो पतंगे लाखों में एक दो ही कटती है इस तरह सैकड़ों साधक साधना करते हैं पर उनमें एक या दो ही भवबंधन से मुक्त हो पाते हैं दो होमा नामक चिड़िया बहुत ऊँचे आसमान में रहती है धरती पर कभी नहीं उतरती वह आसमान में ही अंडा देती है अंडा नीचे गिरते हुए शून्य में ही फूट जाता है और उसमें से बच्चा निकलकर नीचे गिरने लगता है पर वह समझ लेता है कि वह नीचे गिर रहा है और छठ ऊपर की ओर अपनी माँ के पास उड़ने लगता है सुखदेव नारद ईसा शंकराचार्य जैसे महापुरुष होमा पक्षी की तरह होते हैं बाल अवस्था ही में ये संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो सर्वोच्च ईश्वरी ज्ञान के दिव्य ज्योतिर्मय राज्य में जा पहुँचते हैं दो योगी दो प्रकार के होते हैं गुप्त योगी और व्यक्ति योगी जो गुप्त योगी होते हैं वे गुप्त रूप से साधन भजन किया करते हैं लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं चलने देते और जो व्यक्ति योगी होते हैं वे योग दंड आदि बाह्य चिन्ह धारण करते हुए लोगों के साथ आध्यात्मिक विषयों की चर्चा किया करते हैं 230 पौधों में साधारणतः पहले फूल आते हैं बाद में फल परंतु लौकी कुम्भे आदि की बेल में पहले फल और उसके बाद फूल होते हैं इसी तरह साधारण साधकों को तो साधना करने के बाद ईश्वर लाभ होता है किंतु जो नित्य सिद्ध होते हैं उन्हें पहले ही ईश्वर का लाभ हो जाता है साधना पीछे से होती है 231 लावे भूनते समय जो एक दो लावे चटक कर तस्ले के बाहर जा गिरते हैं वे ही सबसे सुंदर होते हैं उनमें कोई धाग नहीं होता और बाकी जो लावे तसले में रहते हैं उन पर कही कहीं ना कहीं धाग लग ही जाता है साधना करते हुए जो साधक संसार का संपूर्ण रूप से त्याग कर बाहर चले जाते हैं वे ही पूर्ण बेदाग सिद्ध बन पाते हैं जो संसार में रहकर सिद्ध बनते हैं उनमें कुछ न कुछ दाग रह ही जाता है दो सूरज उगने के पहले दही को मथने पर जितना अच्छा मक्खन निकलता है दिन चढ़ने पर वैसा नहीं निकलता अपने अंतरंग युवक भक्तों को संबोधित कर श्री राम कृष्णदेव कहा करते तुम लोग सूर्योदय के पहले निकाले गए मक्खन की तरह हो और गृहस्थ भक्त दिन चढ़ जाने पर निकाले गए मक्खन की तरह है 233 जैसे कच्चे बांस को आसानी से झुकाया जा सकता है पर पक्का बांस जबरदस्ती झुकाए जाने पर टूट जाता है वैसे ही युवकों का मन सरलता से ईश्वर की ओर ले जाया जा सकता है परंतु बड़े बूढ़ों के मन को उस ओर झुकाने की कोशिश करने पर वे भाग खड़े होते हैं 234 तोते के गले में कंठी निकल आने पर उसे नहीं पढ़ाया जा सकता जब तक वह बच्चा रहता है तभी तक आसानी से पढ़ना सीखता है इसी तरह मनुष्य के बूढ़ा हो जाने पर उसका मन सहज में ईश्वर में स्थिर नहीं होता बचपन में मन थोड़े ही प्रयत्न से आसानी से स्थिर हो सकता है दो पका हुआ साबुत आम भगवान के भोग में और अन्य सभी कामों में आ सकता है पर वह अगर कौवे के द्वारा ठुनका हुआ हो तो किसी काम में नहीं आता ऐसा दागी फल न तो देवता के भोग में चढ़ता है न ब्राह्मण को दान दिया जा सकता है और न स्वयं के खाने का काम मिलाया जा सकता है इसीलिए पवित्र हृदय बालकों और युवकों को धर्म मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए क्योंकि उनके मन में विषय वासना की कालीमा नहीं लगी होती अगर मन में एक बार विषय बुद्धि प्रवेश कर जाए या विषय भोग रूपी विकट राक्षस की विकराल छाया पड़ जाए तो फिर उसे परमार्थ पथ पर ले जाना अत्यंत दूबर हो जाता है दो बालक का मन सोल हो आना अपने वश में रहता है उम्र बढ़ने पर धीरे धीरे मन कई भागों में विभक्त हो जाता है विवाह होते ही उसका आठ आना हिस्सा पत्नी के वश में चला जाता है फिर संतान होने पर चार आना उनमें बढ़ जाता है बचा हुआ चार आना मन माँ बाप मान सम्मान वेशभूषा ठाट बाट आदि में लगा रहता है भगवान में लगाने के लिए कुछ बचता ही नहीं इसीलिए छोटी अवस्था में ही मन को भगवान की ओर लगाया जाए तो सहज में भगवान की प्राप्ति हो सकती है परंतु उम्र बढ़ जाने के बाद यह अत्यंत कठिन हो जाता है दो यदि तुम पूछो कि संसाराश्रम के ज्ञानी और संन्यासाश्रम के ज्ञानी में कोई अंतर है या नहीं तो मैं यही कहूंगा कि दोनों